निषेध मुखे तुरियस्य मुख्य न तुरी प्रतिपादन न विधिमुखेन उपवाद्य उत्तर उत्तरग्रंथम अवतार तुरियस्य चतुर्थस्य चतुर्थसम प्रतिपादन निषेध मुखे निषेध के द्वारा ही है। कार्यदन से न कि विधिमुखेन शब्दवाच्य नहीं इसलिए भाव शब्द भाव भावधर्म के द्वारा उसका प्रतिपादन नहीं होगा निषेध मुखेन अतम का निषेध आरोपित धर्म की निवृत्ति निषेध करके ये प्रतिपादन करके अभी उत्तरग्रंथ अवतरण करते भगवान वृत्तावादपूर्वक अतीत के अवाद करके सोय आत्मा पर चतुष्पाद आत्मा चारिपाद चार पाद य से पाद य स चतुष्पाद चारी पाद में से परमार्थ परमार्थ रुको चतुर्थ पाद है परमार्थ पद्यतिथि पाद पद और तीन, नहीं थी नहीं। तीन थी थी है। पाद है पद्यत अन साधन है और तीन है अध्यस्थ है आत्मा सत्य उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय तीन पाद अध्यस्थ है तो अध्यस्थ पाद कथन करके उनके धर्म का निषेध करके चतुर्थ का ज्ञान होता है कहा गया है। तस्पम अविद्या रज्जुसर्पादी सामं उत्त पादय बीजाकुरस्थ अविद्या पादयक्षण तीन पादोन अपरमा परमाथने आत्मन तस्म पादक्षण अपरमा परम अविद्यात अविद्यात अविद्यात अविद्यातम से राज्य सर्प आदि समान राज्य में कल्पित तो सर्प जैसे केवल प्रतीत प्रति उसकी वास्तव नहीं है इसी प्रकार अविद्यातम राज्य के अज्ञान से ही सर्प दिखता है अविद्यात अपरमार्थ रूप यदि आत्मा का ज्ञान साक्षात्कार हो तो तीन पाद का ज्ञान बहाना नहीं होगा ये रज्जु सर्पादि के समान ही कहा आज्ञा तीन पाद पादोत्रण वो बीजांकुर स्थानीय तीनों बीज अंकुर स्थानीय बीज कारण अंकुर कार्य कार्य कारण स्थानीय और कार्यकारण होने से हेतु हेतु भाव दिया है टीका बीज अंकुर स्थान मित्र हेतु व्यवस्थितम, कार्य कारण रूप से कारण ही सस्वती तृतीय पाद कार्य है जाग्र स्वप्न प्रथम द्वितीय पाद इस स्थित कल्पित अर्थ इदानम अबीजात्मक परमास्वरूप रजुस्थानीय सर्पादिस्थानी उक्त स्थान निराकरण आह अब परूपम आह परूप्रुति कहती जो बीज कारणात्मक नहीं कार्यकार से विलक्षण है रजुस्थानीय तीर्णोपाद हो गया रज्जु और सत्य है रजु तो ये रजुस्थानीय जिसमें तीर्णोपाद है रजुस्थान सर्पादि स्थानीय उक्त स्थानांतर निराकरण रजुस्थानीय परमार्थ स्वरूपम रज स्थानापन्न जैसे सर्प का रजु रजत का सुक्ति इसी प्रकार तीनों पाद का वास्तव स्वरूप है तूर्य उसका केतन कथन कैसे करेंगे सर्पादिस्थानीय उक्त स्थानांतर निराकरण सर्प आदि से रजत आदि स्थानीय और तीन उद का आज्ञा स्थानांतर जागर सपन दिनो का निराकरण के द्वारा ही राजस्थानी अधिष्ठान सत्य का उपदेश करते हैं। टीका अबीजात्मक कार्यकारण विनिर्मुक्त आवत्त केवल कारण रहित नहीं कार्यकारणस रही शुद्ध चो न कार्य तो नहीं कारण भी नहीं कारण तो मै विशिष्ट है राज्य तेतु सूचय हेतु लिखाती है कार्यकार क्यों परमार्थ स्वरूप जो परमार्थ स्वरूप है वो तो निर्विशेष है कार्य नहीं कारण भी नहीं न कार्यम कारण विद्यते कार्य कारण रहित विधि मुख्य न निर्देशानुपत्ति प्रागुकता पहले कही गई विधि के द्वारा भाव धर्म कथन करेगी उसका निषेध नहीं हो सकता है शब्द प्रवृत्ति निमित्त तो उनका अभावन से शब्दवाच्य नहीं है विधि के द्वारा निषेधन नहीं हो सकता पहले कहा गया उसको अभिप्राय करके कहते निराकरण सर्पादि जी अध्यस्त अध्यस्त धर्म का निराकरण करके अधिष्ठान का बोधन कराया जाता है यहाँ सर्पादि स्थानीय होगी स्थान जाकर स्वप्न सुश्रुति उनका निराकरण करके ही श्रुति कहती करती किमुन प्रतिपाद्यते तुम प्रतिप्यते कि तस्थर विलक्षण ये शंका करते हैं आगे का ग्रंथ तुरीय है तुरीयचतु आत्मा इसका प्रतिपादन करते हैं अथवा वह से विलक्षण इसे कहते हैं विवक्ष्य वक्त चाहते प्रथमें यदि चतुर्थ का प्रतिदन करेंगे प्रतिपक्यतिरैकाषेदान प्रतिपादन करेंगे तो उसका विधान करना होगा विधान अभिनय विद्या अभिनय उसका प्रतिपादन करते उसका विधान करेंगे विधि अव्यत विधि अभिनय हो गया तो अन्यों का निषेध क्यों करते उसका विधान केवल करना है अन्य निषेध अनर्थक है यदि प्रतिपादन इष्ट है और द्वितीय यदि कहे स्थानांतर व इलक्षण कथन करते हैं द्वितीय भी तद अनर्थ कमें स्थानांतर व इलक्षण कथन करने के लिए कहना ये भी अनर्थक है थ के अनुक्ति आय वो उत्ताद अन्य तो सिद्धे जागर सपन सुची प्रथम द्वितीय तृतीय पाद जब कह दिया और अनुक्ति आय वो और चतुर्थ के नहीं कथन नहीं करेंगे पाद त्रय करके कह के चुप हो जाए तो निश्चय हो जाएगा इससे लक्षण चतुर्थ है तीनों पाद का वर्णन करके आगे कुछ नहीं कहे तो निश्चय हो गया कि तीनों पाद है उससे भिन्न ही चतुर्थ है इतने तो ज्ञान है ना चतुर्थ उसे भिन्न है अन्य सिद्धि तेनु अन्य सिद्ध हो जाएगा ऐसे मन्वा ना पूर्वपक्ष संकते नाप्रज्ञादि मंत्र का प्रतीक नु आत्मनतुष्पाव प्रतिज्ञा पादत्रय कथने नतुर्थस अंत प्रज्ञादिभ्यो अ सिद्धे नातप्रज्ञ इत्यादि प्रतिषेधो अनर्थक ये शंका आत्मन चतुष्पादत्व प्रतिज्ञाए आत्मा चारिपाद पहले का प्रतिज्ञा करके पाद त्रय ने नेब तीनों पाद प्रथम द्वितीय तृतीय स्थूल सूक्ष्म कारण जाग स्वप्न सृस्ती अवस्था विश्वते प्राज्ञा अभिमानी इतने कथन करने से चतुर्थस्य अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञा से विलक्षण सिद्ध हो जाएगा अंतप्रज्ञा का स्वप्न में बहिष्प्रज्ञ जागृत में प्रज्ञान गण सस्वती में तो विलक्षण सिद्ध हो जाएगा फिर न अंत इत्यादि प्रतिषेध करना अनर्थक ये शंका है ठीक है में नावत ना तूर्य विधि मुखे नूरीय चतुर्थ विधि मुखे न भाव धर्म कथन के द्वारा उसका बोधन नहीं होगा तसे स्व प्रकाशत्वात्थ वो शब्द वाच्य प्रकाश किसी प्रमाण से विद्या नहीं होगा तस्मिन प्रकाशादि अनुदेहा तस्मिन तूर्य ब्राह्मणी प्रकाश आदि से आन उपादान आदि कुछ नहीं होता है विधान शब्द करेंगे तो विषय में प्रकाश ज्ञान होगा ये विधि नहीं है तथा समारोपित तो विश्वादी रूपेण प्रतिपन्न तन निषेधन बुद्ध थे आरोपित तो विश्वादि रूपेण प्रतिपन्न ज्ञातम तत्म जो आरोपित तो रूप से ज्ञात होता है सर्प रज्जु ही है आरोपित तो सर्प भूचिमाला आदि से तो आरोप धर्म का निषेध करके रज्जु का ज्ञान कराया जाता है ठीक इसी प्रकार आरोपित विश्वादी रूपेद्रथान आरोपित धर्म का निषेध नहीं करेंगे तो ठीक ठीक उसका प्रथन ज्ञान प्रकाश नहीं होगा यथावत यथावत मतलब वास्तव स्वरूप वास्तव स्वरूप प्रत्येक भिन्न उस रूप से उसका प्रकाश ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ नही रज जो प्रतिपत्तिवत्त से आत्म स्तूर्य तेन प्रतिपिपा प्रति प्रति दई तत्वा सर्पादि विकल्प प्रतिषेध नहीं बितने विकल्प का प्रतिषेध के द्वारा ही अधिष्ठान सत्य रजुस्वरूप का रज स्वरूप का ज्ञान होता है प्रतिपत्ति प्रतिपति प्रति प्रति ज्ञान उसी प्रकार त्रिअवस्थ से वो आत्मा तीन अवस्था में स्थित आत्मा आत्मा तूरीयत्यन प्रतिपादित स्थित्व आज जो जाग्रत सपन संस्वती प्रथम द्वितीय पाद से दिखता है वो वास्तव तूरीय चतुर्थ ही है ये तो तीन अवस्था उसमें कल्पित है वही सत्य अधिष्ठान उसमें कल्पित है कल्पित धर्म निराकरण करके वही तूर्य अत्यन प्रतिपादित तूर्य से पादत्र विलक्षण से अर्थाद सिद्ध हो भी तीनों पाद कथन करने के अनुक्त्या कुछ नहीं कहे तो निश्चय हो जाता है सिद्ध हो जाता है कि ये चतुर्थ पादत्र से विलक्षण अर्थ से सिद्ध होता है नहीं कहने पर भी फिर भी जीवात्मा स्थानांतर विशिष्ट से ब्रह्मस्वरूपमिति जो जीवात्मा है जिसमें स्थानांतर आरोपित है स्थनय विशिषजीवात्मा वस्तु तुर्य ब्रह्मस्वरूप ये उपदेश मंत्रे न ना सिद्ध्य उपदेश कि सिद्ध न इसलिए अस्मत्ग्रंथ अर्थवा तुर्य प्रतिदकग्रंथ साधक यहां विधिमुखेन प्रवृत्न तत्वसक्य स्थनत्रिण पदलक्ष्य तत्लक्ष्य ब्रह्मता लक्षण बुध्यषेदशास्त्रे तात्पर्य जीवसतुर्य ब्रह्म प्रतिपादय दृष्टान्त महा यथा विधिमुखेन प्रवृतेन तत्वसी वाक्य ये प्रवृत है विधिमुखेन बोधन कराने के लिए तत्व तद ब्रह्म तुम हो यह निषेध मुखेन नहीं वाक्य के द्वारा तो पद का वाच्यार्थ के साथ तत्पद के वाच्यार्थ का एकत्रता तो तो तो नहीं हुआ वाच्यार्थ में तो सोपाधिकाच्यार्थ एक अल्पज्ञ के सर्वज्ञ एक एक साहंकार एक निरहकार एकत्व तो नहीं हो सकता है लक्ष्य अर्थ में एकत्व तो। लोक में भी जहाँ वाच्यार्थ से शब्द ठीक ज्ञान नहीं होता है तात्पर्य अनुपत्या लक्षण का आश्रय किया जाता है गंगा या घोष कहेंगे तो गंगा पद का अर्थ गंगा तट तीर करना पड़ता है मंच आक्रुशंति कहने पर मंच श का पुरुष इस अर्थ होता है स्वयं देवतत्व कहने पर भी वहाँ तत्ता ईद तद्य से तत्काल और तद्य से दोनों एक नहीं अनुसत विरोध है दे। उनको छोड़कर शुद्ध देवदत्त का ज्ञापन कराया जाता है ठीक इस प्रकार तत्वी तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध ब्रह्म के साथ त्व का लक्ष्यार्थ का एकत्व तो बोधन कराया जाता है तत्वमस्वी वाक्य नो स्थान त्रय साक्षी नम पद का लक्ष्य है स्थान के साक्षी जो जागर सपन तीन स्थान का साक्षी है प्रकाशक है वही तव पद का लक्ष्य तीन स्थान तरह से विलक्षण शुद्ध स्वरूप लक्ष्य ब्रह्म उसमें लक्ष्य प्रत्येक आत्मा के में तत्पदल ब्रह्मत्व तो। लक्षण या बुद्ध है ज्ञाप्य अधिज्ञान कराया जाता है ठीक इसी प्रकार तथा निषेध शास्त्रापि तात्पर्य वृत्तिया जीव सत् ब्रह्मत्व प्रतिपादित निषेध के द्वारा भी अतधर्म निरा स्थान का निराकरण करके शुद्ध स्वरूप तात्पर्य जीव तूर्य ब्रह्म है शुद्ध स्वरूप ये प्रतिपादन करने के लिए दृष्टान देते है तत्वमसी तत्व वाक्य जिस प्रकार इसी प्रकार मंत्र में दिया ना अंत प्रज्ञ है अंत नहीं तो है अंत प्रज्ञा में ना अंत प्रज्ञ कह करके सपनावस्था का निषेध कर दिया न बहिष्प्रज्ञ जागृत काले में बहिष् प्रज्ञा होता है विश्व ये ऐसा नहीं विश्व से विलेखन न उभय तो प्रज्ञा अंदर बाहर दोनों प्रज्ञा जाग्रत सपने के संधि में उभयत तो प्रज्ञा है स्वया सपना अभी निधने समय में ये संधि में उभयत तो प्रज्ञा ऐसा भी नहीं है आत्म तुरय न प्रज्ञान घनम सुस्वती में प्रज्ञान घन होता है प्राज्ञा ये ऐसा तुरय ऐसा नहीं है न प्रज्ञ एक साथ सब को प्रकाश करता है सर्वज्ञ ऐसा नहीं ना प्रज्ञ और जड़ रूप है ना प्रज्ञ अप्रज्ञ भी नहीं है अदृष्टम प्रमाण का विषय नहीं प्रत्यक्षादी प्रमाण का विषय ना अदृश्य अव्यवहार्यम अव्यवहार योग्य नहीं अभ्यावार हेय उपाधेय से विलक्षण है जो व्यवहार होता है कोई त्याज्य होता है कोई ग्राह्य होता है अपना व्यवहार ही नहीं हान उपादन योग्य नहीं हे नहीं उपाधेय भी नहीं अग्राह्यम कर्मेन्द्र का विषय नहीं अदृष्टम तो ज्ञानेन्द्र का विषय नहीं अग्राह्यम कर्मेंद्र का विषय नहीं अलक्षणम लक्षण चिन्ह लिंग ये अलक्षणम अनुमान का लिंग चिन्ह इसमें नहीं अलक्षण अविद्यमान लक्षण लिंग नहीं अचिंत्यम जब ज्ञान का विषय नहीं इसे चिंतन के भी विषय नहीं अचिंत्यम अव्यपदेश्यम शब्द के द्वारा व्यपदेश कथन नहीं किया जा सकता है शब्द वाच्य नहीं एकात्म प्रत्यय सारम जागृत सपन सुन अवस्था में एक जो ज्ञान होता है उसे उससे अनुसरणय अनुगम उसे करना है आत्मा। जागरत में जो में देखा था सुश्रुति में था तीन काल में एक ही आत्मा ये जो एक आत्म प्रत्यय होता है उसके द्वारा आत्म स्वरूप चतुर्तुर्य का अन्वेषरण करना चाहिए वही सार है प्रपंच उपशम प्रपंच जागृ आदि जागृत जागर्द स्वपन सस्वती ये जो जागर सपन धर्म स्थान धर्म आत्मा में नहीं उसका उपशमन स्थान धर्म भाव शांतम शांत निर्विकार होने से कूटस्थ है शिवम परिशुद्ध रूप शुद्ध है शांत शिवम अद्वैतम वो अद्वैत वही चतुर्थ है मनंत्य ज्ञानी लोग मानते स आत्मा वही आत्मा है जो तुरीय है वही आत्मा है स विज्ञीय वही ज्ञातव्य ज्ञान योग्य है मुख्य के लिए टीका में न स्थान तय विशिष्ट आत्मनु नैव तूरीय आत्म तूर्य ग्रंथ न प्रतिपाद्यते स्थान विशिष्ट आत्मा वह तूर्य रूपे है ऐसा तो तूर्य ग्रंथ तूर्य ग्रंथ इसको कहते हैं तूर्य को प्रतिपादन करने वाले मंत्र न प्रज्ञा दी इसके द्वारा प्रत्येक आत्मा में स्थान विशिष्ट आत्मा में तुर्य प्रतिपादन नहीं किया जाता है क्योंकि तुरिया से तू विशिषा विलक्षण तो विशिष्ट तो से भिन्न है।, तो है तुरिया कैसे होगा अत्यंत भिन्नवाद तो विशिष्ट अत्यंत भिन्न से भिन्न है तुर्य त्र शाह कहते हैं यदि व्यव त्र्यवस्था विलक्षण तुर्य अन्द तत्प्रतिपत्ति अभा शास्त्रोपदेशानते शून्यता पत्रिवा यदि विलक्षण होता तो उसको प्रतिपादन करने के लिए अन्य तत्प्रतिपति द्वारा भाव तीन अवस्था अत्यंत विलक्षण उसके साथ कोई संबंध नहीं तो तीन अवस्था धर्म के द्वारा उसका प्रतिपादन ही होगा अन्य कोई प्रतिपति ज्ञान के लिए द्वारा बाबा कोई द्वारा प्रतिपति ज्ञान का द्वारा ही नहीं वही प्रत्येक आत्मा ही स्थानांतर विशिष्ट से भान होता है ऐसा मानेंगे तो उसी निराकरण धर्म तो के साथ उसका कोई संबंध नहीं और उसका ज्ञान के लिए कोई द्वारा नहीं है तो शास्त्र उपदेश अन्य शास्त्र उपदेश फिर शास्त्र के उपदेश करेगा कोई धर्म उसमें है नहीं किसी के द्वारा कहेगा स्थान तरह के साथ कोई संबंध नहीं आरोपित धर्म में भी नहीं तो से व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि ज्ञान का कोई द्वारा नहीं शब्द वाच्य नहीं और तीनों का निशान तीनों से भिन्न है और उसका प्रतिपादन करने के लिए कोई बात है ही नहीं तो फिर शून्यतापति उसका ज्ञान प्रकाश ही नहीं होगा किसी प्रमाण का विषय नहीं शून्य ही सब कुछ हो जाएगा ये सिद्धांतिकाणी प्रातिभाषिक विलक्षण भी और न विशिष्टोपलक्षर आत्यंतिकक्षण अभात्विक विशिष्टाद्वन विशिष्ट उपलक्ष्य शुद्ध दोनों में प्रतीत होते विलक्षण भेद भेद है वास्तव वा भेद नहीं है प्रातिभाषिक वैलक्षणत लेकर करके देवदत्त शुद्ध और कुंडल पहन कराया कुंडली देवदत्ता और छत्र वाले देवदत्त हो गया अभी लगता है शुद्ध और ये देवदत्ता ऐसे लगता है कि कुंडल लगाने पर वही देवदत्ता कुंडल फेंक दे तो वही देवता उसमें भेद नहीं है ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक्षण होने पर भी विशिष्ट उपलक्ष्य है और विशिष्ट हो गया अतिर अव्यवस्था विशिष्ट उपलक्ष्य चतुर्थ उसमें आत्यंतिक वैलक्षण आत्यंतिक वैलक्षण नहीं है कुछ थोड़ा अध्यस्थ धर्म को लेकर वैलक्षण है प्रातिथिक वैलक्षण है वास्तवस्वरूपतः वास्तव इलक्षण है नहीं नात्विक तूर्य से विशिटात्तम विशिष्टाद तात्विक तूर्य से अतम न तूर्य विशिष्टा अन्यतम न तात्विकत्मा विशिष्ट से विशिष्ट आत्मा से अन्य जो कान होता है वो तात्विक नहीं है प्राति के तात्विक अन्य तो भेद नहीं अन्यथा अत्यंत भिन्न और मित संस्पर्श विरहीणोर उपाय भावयुगा तुर्य प्रतिपत्सिट द्वार तभाद अन्न से तत्प्रतिपतिद्वार दर्शनाद तुरी प्रतिपत्तिरव्यर्थ अत्यंत भिन्न अत्यंत भिन्न यदि है तुरिया और स्थान तर विशिट तो परस्पर मित संस्पर्श विरिणु परस्पर संबंध नहीं हुआ अत्यंत भिन्न विलक्षण ही विंध्य हिमाचल अत्यंत भिन्न लक्षण है परस्पर संबंधी नहीं उसे उपाय उपय भाव आयुगा तो उपाय उपाय कैसे होगा दोनों का संबंध हो एक उपाय एक उपयोग उपेय के साथ उपाय का संबंध हो तो उपाय साध्य उपेय होगा दोनों का संबंध नहीं तो उपाय उपेय भाव नहीं होगा तूरीय प्रतिपत्तों विशिष्ट से तुरीय चतुर्थ की प्रतिपति ज्ञान के लिए विशिष्ट नहीं हुआ क्योंकि अत्यंत है कोई संबंध नहीं उपाय नहीं बनेगा हिमालय के, के चढ़ो तो विंध्य तो के के नहीं तो निषेध करो कुछ करो देखो विंध्या को देखते रहो तो हिमालय के ज्ञान कैसे होगा उपाय उपाय भाव नहीं होगा अत्यंत विलक्षण होने पर दोनों परस्पर संबंध नहीं होने और यदि विशिष्ट द्वारा नहीं हुआ तूर्य ज्ञान के लिए अन्य कौन ज्ञान द्वार होगा अन्य से तत्प्रतिपत्ति द्वारा सदस्य तीनों अवस्था विशिष्ट को छोड़ दे तीनों अवस्था चलेगी और अब बाकी क्या रहा किसके द्वारा प्रतिज्ञान करना तूर्य को द्वारा सदस्य से अप्रतिपति रे बस आ तूर्य का ज्ञान नहीं होगा ये अभिप्राय शास्त्रिपत्ति से आजीचे पूर्व से कहता है शास्त्र प्रमाण से उसका ज्ञान हो जाएगा यदि सिद्धांत कहता न्याया उपदेश शास्त्र उपदेशान उपदेशती शास्त्र शास्त्र शास्त्र प्रतीक है के आगे शास्त्र तद विशिष्ट रूपम अनुद्य शास्त्र क्या करता है त्रियावस्था विशिष्ट आत्मा का अनुवाद करके तो विशेषणा से तीन अवस्था है विशेषणा सा अब न विशेषणाश जाग्रत स्वप्न सोशु थी तीन अवस्था उनकी निवृत्ति करके विशिष्ट का अनुवाद करके विशेषण का निराकरण कर दिया तो शुद्ध रह गया तूरीये तो यदि विशिष्ट से विशिष्ट ही तूरी है विशेषण से निवृत्ति करके तो शुद्ध है वही विशिष्ट ही तूरी है ये उपदेश करता है छात्र भेद चाहिए यदि तूर्य और विशिष्ट अत्यंत भिन्न होगा तो फिर विशिष्ट के विशेषण निराकरण करने पर भी तूर्य के साथ उसका क्या संबंध है तूर्य तो अत्यंत विलक्षण है क्या ये उपदेश व्यर्थ हो जाएगा न शास्त्रा तत्पतिपत्ति शास्त्र से तूर्य का ज्ञान नहीं होगा पूर्वी कहता मा तरी तूर्य प्रतिपत्ति भूत तरी तूर्य से प्रतिपति नहीं हो इसे तत्व शून्यता पति तूर्य का ज्ञान नहीं होगा अवस्था जो प्रथित होते उनका निषेध कर दिया तो फिर सर्वसून्य हो गया बौद्ध मत और कुछ नहीं रहा विशिष्ट से विश्वादिप्रतिपन्नवात् नैरात्मे आपद्य विशिष्ट सेव प्रतिपत्या विशिष्ट का ही ज्ञान होता है जागृत विशिष्ट सपन विशिष्ट का ज्ञान होता है मैं जागृत अवस्था देखता हूँ सपन देखता हूँ ये ज्ञान होने पर तूर्य से अप्रतिपत्त तूर्य का यदि ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान होता है विश्व तेजस्व प्राज्ञा विशिष्ट प्रतिपन्न से विश्वाधेर विशिष्ट से प्रत्युदस्तु उनका निराकरण हो गया नंत प्रज्ञा न बहिष्ठ प्रज्ञा करके विशिष्ट का निराकरण हो गया तूर्य का ज्ञान नहीं होता है अन्य सच अप्रतिपन्नता तो और किसका ज्ञान नहीं होता है जागृत सपन संस्वती विशिष्ट विशिष्ट का निषेध हो गया तूर्य का ज्ञान नहीं होता है जो ज्ञात है उनका निषेध हो गया और सूर्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है तो फिर ज्ञान नहीं होता है तो शून्य हो गया अन्य से तो ज्ञान तो आप तो फिर नैरात्म धीरे आपत्ति तो यही बौद्ध लोग वहीं पहुंचे सबका निषेध करते करते स्वामिथ्यामिथ्या करके स्वामी का स्वामिथ्या सब निषेध तो हो जाएगा किन्तु प्रमाण नहीं मानने से वेदांत प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाणिक के नाच ध्यान कर बैठे तो सब का निषेध हो गया स्वामितया है समाधि में बैठे और सबका अधिष्ठान आत्मा है तुम ब्रह्म वो ज्ञान नहीं होता है फिर दिखता और कुछ दिखता नहीं सबका भाव हो गया समाधि बैठे सबका और शून्य ही शून्य सर्व शून्य ही उपदेश करते तो नैरात्म थी आत्मा कोई है ही नहीं निरातम सब शून्य तुच्छ है इसलिए कहते शून्य से सब गति तुच्छ कुछ है ही नहीं वो नहीं अधिष्ठान सबके निषेध का साक्षी निषेध शेष हो जयता शेष निषेध का शेष निषेध के द्रष्टा निषेध की अवधि सबका निषेध करने पर निषेध करने वाला ही रह जाता है जो निषेध का साक्षी है। उसका निषेध कौन करेगा इसे निषेध के साक्षी है वही सत्य आत्मा है ये नया आपत्ति इसलिए विशिष्ट तीन अवस्था विशिष्ट आत्मा तुरिया से अत्यंत भिन्न नहीं है वेद पक्ष स्थित यथोत न संभवती तरी महाभूत यदि अत्यंत भिन्न पक्ष नहीं होगा ये दोष है यदि दोष क्या कि भिन्न है तो तुरिया के ज्ञान नहीं होगा जागरण सपन संस्वती ये सब के साथ तुरिया का कोई संबंध नहीं विशिष्ट से तुरिया यदि अत्यंत भिन्न होगा अत्यंत भिन्न में परस्पर संबंध नहीं उपाय उपाय भाव नहीं होगा तो तुरिया का ज्ञान नहीं होगा तो ये कहा तो ज्ञान ज नहीं होगा महातरी भूत अभेद अभैधपक्ष कथ निर्वहति भेदपक्ष नहीं होगा तो अभेद अभैदपक्ष भी कैसे होगा पूर्व से कहता है विशिष्ट और तुरी अभेद कैश होगा भिन्न भिन्नपक्ष नहीं होगा आपने कहाँ नहीं होगा तो सुन्यता आपत्ति इत्यादि भेद भेदपक्ष नहीं बनेगा तो अभेद अभैदपक्ष भी कैसे बनेगा कैसे निर्वाह सम्पन्न होगा त्र कं फल पर कि प्रमाणातरम अथवा साधनातरमी विकल्पे आदम सिद्धांत पूछता है अभैधपक्ष के निर्वाह होगा तो अभैद पक्ष अभैद मानने पर क्या फल है ये पूछते हो अथवा अभेद का ज्ञान कैसे होगा प्रमाणांतरम अभेद का ज्ञान कैसे होगा शास्त्रते के प्रमाण है उससे अतिरिक्त कोई प्रमाण आदि तुम चिंतन करते हो अथवा साधनांतरम अथवा दूसरा साधन है अभैद ज्ञान के साधन लय आदि करना ये क्या पूछते हो तीन विकल्प क्या एक उसका फल ज्ञान का फल क्या है दूसरा क्या प्रमाण है शब्द प्रमाण क्या पीछे तो दूसरा साधन क्या है आद्य दुशी आदि के फल लिए, किले मुस्किले लिए रज्जुरीवर्पादिमान स्थन आत्मा एक अंत प्रज्ञादी विकलप्य तो अंत प्रज्ञादी प्रतिशत विज्ञान प्रमाणसमकालमे आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्तिलक्षण परिसम ये तो प्रमाण साधना तरमा मगम रज रिव सर्प आदि भी विकल्प मान रजु जैसे सर्प के द्वारा विकल्पित होती हे रजु रजु के अज्ञान के कारण कोई सर्प समझ कर डरते कोई कहता सर्प नहीं जलधारा है कोई कहता भू छिद्र कोई कहता दंड कोई कहता माला विभिन्न कल्पना होती रजु जैसे रजु सर्प से कल्पित ठीक इस प्रकार स्थान आत्मा एक सर्प भू माला जलधरा दंड आदि जितने कल्पना करने पर भी रज तो ही है जितने कल्पना करने पर रज में कोई परिवर्तन नहीं उतर ही है ठीक इसी प्रकार जाग सपन सुश्रुति तीन अवस्था में आत्मा एक है वो। एक ही आत्मा जागृत काल में आत्मा जैसे सपन में सश्रुति में एक रूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रज में कि सर्प उत्कट विषधर सर्प कल्पना करे कोई माला सुंदर माला कल्पना करे कोई जल कल्पना करे कुछ कल्पना करे राज्य में कोई परिवर्तन नहीं ठीक है आत्मा एक है वो अंत प्रज्ञा आदित्य है ना विकल्पित है अंत रूप से विकल्पित होता है सपना अवस्था में सरस्वती अवस्था से जागृत काल में विश्व से विकल्पित होता है वो एक ही आत्मा <coughs> वो ये जीव अपने को मानता है कभी मानता है मैं जागृत प्रपंच की दृष्टा हूँ कोई सपन दृष्टा कोई सरस्वती सरस्वती अभिमानी सपना जागृत अभिमान तब तथा तो नाम विश्व जैसे प्रज्ञा कहा गया तथा अंत प्रज्ञादित तो प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम ऐसा जो, जो ज्ञान होता है विकल्पित होता है श्रुति प्रमाण की द्वारा क्या करेंगे तो आत्मा अंत प्रज्ञा नहीं है अंत प्रज्ञा तत्व तो तो का प्रतिषेध कर दिया अंत प्रज्ञा तो मानता है अंत प्रज्ञा तो का हो गया प्रमाण से बहिष्प्रज्ञा जागृत विश्व मानता है इसका ही हो गया तेजस विश्व तेजस प्राज्ञत्व तो प्राज्ञात्व तो अभिमान करता है सूची का दृष्टारूप से उसका भी निषेध हो गया <coughs> निषेध विज्ञान प्रमाण समकालम निषेध का विज्ञान के लिए प्रवृत्व जो प्रमाण प्रमाण प्रवृत्व निषेध ज्ञान हुआ विज्ञान जनक प्रमाण समकाल में वो उसी समय जब निषेध ज्ञान हो जाता है तो रज्जु में सर्प आदि का निषेध हो जाने समय उसी समय ही सर्प भय नहीं रज्जु ज्ञान होता है आत्म अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम जैसे सर्प आदि विकल्प का निषेध हो जाने पर रजवी ज्ञान हो गया भय भयकंपा आदि थोड़ी देर रहते फिर निश्चय हो गया ये सब भय नहीं निश्चय हो गया अनर्थ निवृत्ति भयकंपा आदि समाप्त हो जाता है इसी प्रकार अनर्थ प्रपंच की निवृत्ति लक्षण फलम परिसमाप्तम वही फल परिता समाप्तम प्राप्त हो जाता है टीका में यथा रज्जुर्धिष्ठान भूता रज्जु अधिष्ठान भूता अधिष्ठानुभूता प्रथमात अलग पद है विकल्प्यते भी विकल्प्य सर्पधारादि के द्वारा विकल्पित होती तथा तो एक ही आत्मा तीनों अवस्था में स्थानांतरित यदा अंत प्रज्ञा तो विकल्पित तो होता है वही अंत प्रज्ञा आदि विभिन्न रूप से दिखता है विवर्त तो होता उसका। है उसका बहुत भाषत अतत्वतः तत्व तो, तो, तो नहीं अतत्व तो अन्यथा तो, तो भाव विवर्त है बहुत प्रकार दिखता है जैसे रज्जु दिखती है सर्प जलधारा भूचिद्रदंड आदि रूप से ऐसे आत्मा ही तीनों अवस्था में बहुत प्रकार दिखता है तथा तब तद अनुवादन विशिष्ट का अनुवाद करके विकल्प विशिष्ट आत्मा का अनुवाद करके अंत प्रज्ञ आदि प्रतिशत जनित अंत आदि का प्रतिशत प्रतिशत जनित यद प्रमाण रूप विज्ञान प्रमाण विज्ञान प्रमाण प्रमाण रूप ज्ञान होता है तब उत्पत्ति समकाल में वो ज्ञान के उत्पत्ति समकाल ही आत्म निर्थ निवृत्ति रूप फल ज्ञान होते ही तुरंत आत्मज्ञान होते ही अनर्थ निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो जाता है आत्मज्ञान के बाद अनर्थ निवृत्ति के लिए कोई अन्य व्यापार समय विलंबन समकाल में वो ये निश्चित होता है यदि न फल परिवहनों अवकाशवान फल के लिए आक्षेप करना क्या फल ज्ञान होने पर इसका कोई अवकाश नहीं ये दिखा गया ज में सर्पादि आदि है विकल्प और निषेध गया उसका फल प्राप्त हो गया और सर्पादि के कारण आदि निवृत्त हो जाता है परोक्ष ज्ञान हेतु असंसिट अपक्ष ज्ञान हेतुत्व तो अयुग्त तूर्य ज्ञान प्रमाणान्तर में स्टव्य मे शब्द लोक में लिखा गया नद्यास्तीरे पंच फल आ परमाण वाक्य सुनने पर नदी के तेरे में पांच फल है ये ज्ञान हुआ ये ज्ञान परोक्ष है अभी फल दिखता नहीं शब्द परोक्ष ज्ञानजनक होता है और शब्दों का वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए प्रत्येक पदार्थ ज्ञान चाहिए नद्या तिर पंच फल आनी प्रत्येक पद के अर्थ ज्ञान होने पर पदार्थों का परस्पर अन्वय संबंध होकर के ज्ञान होता है पदार्थों का परस्पर अन्वय एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ का अन्य संबंध होकर के ज्ञान होता है संश्लिष्ट पदार्थ एक पदार्थ अन्य पदार्थ से संबद्ध ही तो नदी तीर वृति फल पंच इत्यादि ज्ञान होता है तो शब्द का ये स्वभाव है एक तो परोक्ष ज्ञान जनक कहीं अपरोक्ष ज्ञान होता है नहीं शब्द से अपरोय ज्ञान, ज्ञान नहीं होता परोक्ष ज्ञान ही होता है चक्रिया यदि इंद्रियों से तो अपरक्ष होगा शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान होता है ऐसा नायक लोग बताते वेदांति वाचस्पति मानते है शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होगा अपरक्षा नहीं होता तो एक दूसरा है वाक्य पदार्थों के संबंध को विषय करके ज्ञान उत्पन्न कराता है वाक्य से जो ज्ञान होगा परस्पुर क्योंकि उसका नाम है अन्य बोध शब्द बोध बोध पदार्थों का अन्य संबंध बोध हो तो संश्लिष्ट पदार्थ विषय का बोध होता है वाक्य से संशिष्ट पदार्थ विषयक ज्ञान परोक्ष ज्ञान दे दिया शब्दस्य से परोक्ष ज्ञान हेतु संश्रिष्ट संसर्ग विशिष्ट संबंध विशिष्ट एक पदार्थ का संबंध अपर पदार्थ में है इसे संश्रिष्ट जो विषय है तद विषय परोक्ष ज्ञान का जनक होता है शब्द शब्द में दो दे दिया एक परोक्ष ज्ञान हेतु है और संश्रिष्ट ज्ञान हेतु पदार्थों का संश्रिष्ट पदार्थ का ज्ञान पदार्थ का एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध हो करके ज्ञान होता है एक पद का जो अर्थ है वो तो पदार्थ ज्ञान है वाक्यार्थ ज्ञान में पद समूह वाक्य है प्रत्येक पदार्थों का परस्पर संबंध हो होकर जो ज्ञान संबंध विषय ज्ञान है उसको वाक्यार्थ ज्ञान कहते इसे उसको अन्य कहते अन्य संबंध पदार्थों का संबंध बोध कहो संबंध विशिष्ट पदार्थ ज्ञान कहो एक ही चीज है संस्कृष्ठ है संबद्ध पदार्थ संबद्ध पदार्थ विषय का ज्ञान और ज्ञान भी परोक्ष है तु तु तु तु शब्द में ये नियम है संश्रिष्ट परोक्ष ज्ञान है तो तम शब्द में ये नियम है और वेदांत वा के तत्व से यदि ज्ञान से क्या कहते है वहां तत्व पदार्थ अलग त्वम पदार्थ अलग दो का कोई संबंध होगा संबंध विषय का ज्ञान नहीं है वो तो सभी कल्पक हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान है तत्पदार्थ त्व पदार्थ एक ही, ही दो नहीं है और अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व महावाक्य परमाणे में है तभी अपरोक्ष ज्ञान होने पर उससे निर्विक्लव ज्ञान से मुख्य होगा असंश्रिष्ट अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व ये कैसे आएगा शब्द में तो संश्रिष्ट परोक्ष ज्ञान जनकत्व नियम ही असंबद्ध पदार्थों के संबंध में ना अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्व शब्द में कैसे आएगा इसी शब्द में असंश्रिष्ट अपरो ज्ञान हेतुत्व नहीं है अयुगा नहीं होने से तूर्य शुद्ध एक वो किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं तूर्य चतुर्थ के साथ जागर सपन सुश्रुति आदि वस्तुत्व तो अध्यस्त होने का ना संसर्ग नहीं है तो शुद्ध और का ज्ञान कैसे होगा शब्द प्रमाण से, से। क्योंकि शब्द का नियम है परोक्ष जनक और संश्रिष्ट पदार्थ विषय के ज्ञान है और तूर्य कोई संश्रिष्ट नहीं संसर्ग रही तो शुद्ध निर्विशेष है असंग है उसका ज्ञान कैसे शब्द प्रमाण से होगा शब्द से तो संश्रिष्ट और परोक्ष ज्ञान होता है का तो असंश अपने भगवान भाष्य कर तूर्य अधिगम प्रमाणांतरम न मृगम तूर्य चतुर्थ के ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं न मृग्यम ठीक है तसे तस ही साक्षात्कार न शब्दातिरिक्त प्रमाण अन्वेष्यम तुरय से साक्षात्कार साक्षात्कार शब्द ही प्रमाणे शब्द अतिरिक्त कोई प्रमाण अन्वेषण करना नहीं शब्द प्रमाण से ही साक्षात्कार होगा और शब्द परोक्ष ज्ञान जनक ही होगा संस्कृत विषय का ज्ञान जनक होगा ये कोई नियम नहीं है विषय अनुसार न विषय है परोक्ष वहा परोक्ष ज्ञान जनक होगा पंच परोक्ष ज्ञान जनकिकृष्ट नहीं विषय असन्े तो परोक्ष ज्ञान जनक होगा असन्निकृष्ट विषय में परोक्ष नहीं शब्द से भी अपरोक्ष होता है दस व्यक्ति में से सब लोग गिनती करते अपने को छोड़ कर एक मर गया सब चिंतन करते नदी पार होने के बाद उसको उपदेश करता है तुम दसम तो दसव स्तम से कहने के बाद दसव स्वयं अपने सबको न गिनती करने पर दसम कहाँ है तो क्या तुम ही दसम तो शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान, हो ज्ञान होता है क्योंकि दसम स्वयं अपने सन्निकष्ट है इसलिए शब्द प्रमाण से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है शब्द प्रमाण केवल परोक्ष ज्ञान जनक ऐसा नियम नहीं दसमतम से वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व सिद्ध है देखा गया है अहम दशम से ज्ञान उसको हो जाता है और सं पदार्थ बोध होगा ऐसा नहीं ऐसे कहते आ, अस्मिन आकाशे है कस चंद्र कौन ये उसका उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र चंद्र प्रातिपदिक का अर्थ जानना चाहता है कोई पूछता है उसको उत्तर दिया जाता है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र अच्छे बहुत प्रकाश वाला चंद्र इतने कौन से चंद्र शब्द सुना है चंद्र शब्द का अर्थ को जान लेता है चंद्र करके वहाँ विशेषण किसी पदार्थ विशिष्ट ज्ञापन नहीं क्योंकि जानना चाहता है सर्वत्र होता है जो बुभुत्त बुद्ध मिष्टम वही उत्तर देना चाहिए कोई पूछता है क्या जानना चाहता है जो जानना चाहता है प्रश्न करता है वही उत्तर दिया जाता है अब प्रश्न क्या कोई एक और दूसरा कुछ उत्तर देता है तो इसी वाक्य को कोई उत्तर को सुनने सुनते नहीं अनवधेय वचन हो जाता है अनवधेय वचन ग्राह्य नहीं सुनने नहीं चाहते कुछ हम पूछते हैं जानने के लिए और दूसरे कुछ कहना चाहता है तो उसको सुनने की इच्छा नहीं होती इसलिए वो जानना चाहते है चंद्र कौन है चंद्र प्रातिपति अर्थ जानना चाहता है और उसमें तुम तो विशेषण अलंकार भूषण देख रहे करोगे वो नहीं वो तो चाहते चंद्र कौन ही है? ये देखा नहीं चंद्र इसको दिखाना चाहता है देखना चाहते है, चंद्र प्रातिपदी का अर्थ क्या है शुद्ध तो वहाँ भी संसर्ग रहित शुद्ध पदार्थ ज्ञान होता है शब्द से प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र से लक्षण वाक्य से संसर्ग रहित शुद्ध पदार्थ ज्ञान होता है अर्थात शब्द अपर ज्ञान जनक भी होता है लक्षण प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि शब्द संसर्ग रहित पदार्थ कभी होते हैं शब्द से विषय पर संक, भी ऐसा नहीं विशेष ज्ञान जन होगा असन्निकृष्ट है तो परोक्ष होगा और जो विषय पदार्थ संसर्ग वाला है संश्रिष्ट पदार्थ बोधक होगा और जो शुद्ध है पदार्थ संसर्गे नहीं तो पदार्थ संसर्ग अनबगा ज्ञान जनक होगा संसर्ग को विषय करने वाले ज्ञान तो संसर्ग अवगाही और ये संसर्ग अनवगाही ज्ञान है संसर्ग को विषय नहीं करने वाला ज्ञान जनक होगा जहाँ विषय ऐसा संसर्ग रहित है शुद्ध है यदि विषय संसर्ग वाला है तो संसर्ग अवगाही ज्ञान होगा विषय संसर्ग रहित है संसर्ग अनुभव का ही ज्ञान होगा विषय के अनुसार ही प्रमाहित यह नियम नहीं कि सर्वत्र संशिष्ट पदार्थ का ही बोध कराएगा सर्वत्र परोक्ष ज्ञान ही कराएगा ऐसा नियम नहीं विषय सं अपरक्षय भी होगा और विषय शुद्ध है असंसुष्ट है तो उसका भी ज्ञान हो जाए शब्द से और यहाँ विषय क्या है विशेष तुरिया से, से असंसृष्ट अपरक्षित ये तुरिया असंसुष्ट है शुद्ध है उसमें अध्यस्त स्वप्न सुश्रुति अध्यस्त के साथ अधिष्ठान का संसर्ग संबंध नहीं होता है तूर्य असंघ है।, है, है शुद्ध है संसर्ग रहित है और वो तूर्य साक्षात अपरक्षात ब्रह्म इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म अपरिक्षय प्रमाणांतर के प्रमाण व्यापार के बिना स्वतः अपक्ष है अपरक्ष शब्द स्वरूप होने से तूर्य है विषय जो कि असंशुष्ट है और स्वतः अपरोक्ष है तद विषय ज्ञान वाक्य से होगा वो भी अपरोक्ष होगा विशेष यहाँ विषय तूर्य है असंशुष्ट अपशुष्ट तु है और अपरोक्ष है इसलिए तूरीय साक्षात के लिए साक्षात्कार के लिए शब्द प्रमाणी है शब्द सैन्य प्रमाणी उस अपक्ष ज्ञानी होगा शब्द संसर्ग अनुगा अपर ज्ञान जनकत्व शब्द अपर ज्ञान जनकर अखंडार्थ जनक पक्षम प्रति कोई कहते तुरिया का साक्षात्कार करने के लिए एक प्रसंख्यान तुरिया का शब्द से ज्ञान होने के बाद फिर हम तुरिया में तुर्य हूं मैं तुर्य बार बार अभ्यास करते रहे संख्यान की तूर्य शब्द प्रमाण से ज्ञान तो हो गया इतने से नहीं होगा फिर चिंतन करते रहे मैं चिंतन बार बार करते रहे पक्ष का निराकरण करते साधनांतरम व न मृगम अन्य साधन की आवश्यकता नहीं तूर्य अधिकम हो जाता है शब्द प्रमाण से प्रमाण फल समाप्त हो गया अन्य के साधन की आवश्यकता नहीं जो हम तुरो सो हम सोहम इत्यादि रखना विचार बार बार करना ये कोई प्रमाण नहीं है प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाण की उत्पत्ति तो प्रमाण से होगा प्रमाण से होगी उत्पत्ति प्रमाण है तो प्रमाजनक होगा और सोहम तुर्यो होन तुरियम इस ये कोई प्रमाण ही नहीं तो प्रमाजनक कैसे होगा इसलिए जो कोई कहते शब्द प्रमाण के शब्द प्रमाण से ज्ञान होने के बाद फिर उसका विचार बार बार बार बार अभ्यास करें निधिध्यासन अलग है संशय नष्ट होने पर साक्षात्कार के लिए उसमें देह आदि में विपरीत भावना निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार आवृत्ति वो तो निधिध्यासन है किंतु कोई कहते ज्ञान हो गया शब्द प्रमाण से हो गया उसके बाद भी आवृत्ति करते रहे प्राम, ज्ञान होने के पहले श्रवण मनन निदिध्यासन की आवृत्ति इष्टा है आवृत्ति रसकृत उपदेशा ब्रह्म सूत्र में आया ज्ञान के पहले तो आवृत्ति है है ये नहीं कि अपरक्ष ज्ञान हो गया उसके बाद भी बैठ करके करते रहेंगे हम तुर हम ब्रह्म हम ब्रशो शो हम शिवम वो नहीं वो तो एक उपासना है जो नहीं ज्ञान है बार बार चिंतन करना वो कोई प्रमाण नहीं है और अंतगोण शुद्धि का साधन है वो प्रमाण ही ज्ञान जन का नहीं प्रमाणित शब्द प्रमाण तो से होगा शुद्धि वाक्य इसलिए प्रसंख्यान से अप्रमाणतवाद वो प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं तो प्रमाण जन कैसे होगा न परमाूप साक्षात्कार प्रति हेतु था साक्षात्कार है परमाप साक्षात्कार के हेतु होगा प्रमाण और प्रसंख्यान तुरोह हम अहम ऐसे जो चिंता ध्यान है वह प्रमाण नहीं प्रमाण नहीं तो साक्षात्कार हेतु कैसे होगा इसे अन्य ना प्रमाण की आवश्यकता ना अन्य साधन की आवश्यकता है शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान हो जाएगा यथा रज्जु सर्पोन इति विकल्प धी सर्प निषेध सर्प निवृत्ति फल सिद्धे रज्जु साक्षात्कार से फलांतरम प्रमाणान्तरम साधना न मृग्यते रजु यम न सर्प भय करते सब डरते सर्प सर्प कर उसको कोई बता देता है अब तो यम रज्जु न सर्प सर्प नहीं है ये रज्जु है। विवेकधी समुदय दशा हमेशा तो विवेक ज्ञान हो गया देख लिया ये रज्जु है सर्प नहीं सर्प से भिन्न है रज्जु का ज्ञान हो गया दोनों का विवेक हो गया यम रज्जु सर्प अध्यस्त सर्प सर्प नहीं है सर्प का अभाव सर्प का अभाव है रजु तीनों काल में उस समय इधानी सर्प न ऐसा नहीं, एसा नहीं। ये सर्पो न त्रहकालिका निषेध प्रतियोगिम ये रज्जु है तीनों काल में सर्प नहीं पहले सर्प नहीं था अभी नहीं है आगे भी नहीं बनेगा त्रह काली का निषेद प्रतियोगिव रूप मिथ्या सर्प में बोधन किया जाता है सर्वनायम सर्प सर्प नहीं मिथ्या है ऐसा विवेक हो गया रजू सत्य सर्प मिथ्या है विवेक अधि विवेक ज्ञान समुदाय उत्पत्ति दशायामेव उसी समय ही रज सर्प निवृत्ति पॉलिसी थी रजु में सर्प की निवृत्ति जो ज्ञान हो गया राज्य है सर्प नहीं है अध्यस्थ है सर्प नहीं है मिथ्या है तो सर्प की निवृत्ति होगी और सर्प को निवृत्ति न करने के लिए नष्ट करने के लिए मारने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता है ये सिद्ध हो जाता है रज्जु साक्षात्कार फलांतरम प्रमाणांतरम साधनांतरम व नवेक ज्ञान हो गया रज्जु है सर्प नहीं है शब्द प्रमाण सुन करके देखा रज्जु है ज्ञान हो गया रज्जु साक्षात्कार होने के बाद रज्जु साक्षात्कार के लिए कोई दूसरे फल अन्य कोई फल है रज्जु साक्षात्कार का फल तो सर्प निवृत्ति समय हो गया ज्ञान होते ही फल प्राप्त हो गया अन्य कोई फल के अन्वेषण करना अथवा उसके लिए कोई प्रमाण के अन्वेषण कोई प्रमाणिक आवश्यकता नहीं ना कोई साधन की ये सर्प है सर्पण ये सर्प नहीं रजु यह सर्पण नहीं रजु बैठकर बैठकर रखता रहेगा जब तक तो रज्जु ज्ञान नहीं हो विवेक या नहीं हो ये नायम सर्प नायम सर्प नहीं सर्प नहीं रटने पर क्या होगा वो सर्प रज्जु ज्ञान से ही नष्ट होगा रज्जु ज्ञान हो गया तो रज्जु ज्ञान अज्ञान नष्ट अज्ञान से सर्प नष्ट हो गया वो नहीं करके और जितने भजन कीर्तन करते रहे नायम सर्प रजुम कीर्तन करते रहे नाचते रहे कुछ भी करते रहे रजु ज्ञान के न सर्प निवृत्तन होगी इसलिए अन्य कोई साधन नहीं बाकी जितने साधन सुन शुद्धि के प्रमाण से ज्ञान होगा कृतत्व सिद्ध हो गया रज विवेक ज्ञान हो गया सिद्ध हो जाने से न अन्य फल प्रमाण साधने की आवश्यकता नहीं तथा विवेक ज्ञान हो गया तूर्य उसके बाद उसका फल उसी प्राप्त हो गया अनिवृत्ति संसार निवृत्ति परमानंद की अभिव्यक्ति हो जाती ब्रह्म आनंद रूप में ज्ञान होने के बाद ना अन्य फल की अन्वेषण न अन्य प्रमाणिक अन्वेषण और प्रमाण नहीं ज्ञान हो जाने के बाद प्रमाण क्या ज्ञान होने के बारे प्रमाण है अब आप शब्द से प्रमाण अपरुक्ष ज्ञान हो गया ना प्रमाण ना आगे कोई साधन की आवश्यकता है रज्जु सर्प विवेक समकाल रजुअम सर्प निवृत्ति फल है सती रजु अधिकमश रज्जु सर्प विवेक समकाले रज्जु सर्प का विवेक हो गया सर्प नहीं रजु है उसी समान काल में ही रज्व सर्प निवृत्ति फल है सती में सर्प की निवृत्ति हो जाती राज्य अधिगम से फल ही फल राज्य रजु अधिगम से फल है वो जाने पर और कुछ नहीं ठीक है मैं प्रमाण फलम फल नाध्यस्त निवृत्ति मीमांस के लोग कहते अयम घटे से ज्ञान होने के बाद घट ज्ञात तो होता है ज्ञातो घट ऐसे हम कहते घट में ज्ञातता घट ज्ञान के बाद घट में ज्ञातता और ज्ञातता को कहते प्राकट्य घट प्रकट हो गया उसमें तो प्राकट्य विषय में प्राकट्य उत्पन्न होता है और ज्ञातता को स्वयं प्रकाश मानते ज्ञातता के द्वारा ज्ञान का अनुमान करेंगे ज्ञातता को कहते प्राकट्य को स्वयं प्रकाश तो विषयगतम प्राकट्यम प्रमाण तो ज्ञान प्रमाण ज्ञान हो उसके बाद उसका फल क्या है विषय में प्राकट्य ज्ञातता की उत्पत्ति प्राकट्य नहीं कि अध्यस्थ निवृत्ति सिद्धांत ने कहा क्या ज्ञान होने पर क्या अध्यस्थ की निवृत्ति अध्यस्त सर्प की निवृत्ति है किंतु मीमा लोक नहीं अद्यस्त निवृत्ति फल नहीं विषय में प्राकट्य होना ही प्रमाण का फले संख्या का न उत्तर देते हैं ये पुनः तमोपनय्यतिरेक घटाधिगमें प्रमाण व्याप्रिय छिदसंबंधवियोगक अतरावयवी छिदी व्याप्रिय उत्तम सैद के मत के अुसार तमोपनय्यतिरेक घटाध में प्रमाण व्याप्रिय अज्ञान निवृत्ति को छोड़ करके घट ज्ञान के लिए प्रमाण व्यापृत होता है घट ज्ञान होने पर घट ज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान निवृत्ति के से भिन्न घट ज्ञान के लिए प्रकाश करने के लिए प्रमाण कुछ व्यापार करता है प्रमाण का और व्यापार चल रहा है अज्ञान नष्ट होने के बाद फिर घट ज्ञान के लिए और कोई व्यापार होता है प्रमाण का व्यापार चलता है इनके जिनके मत में उनके मत ये भी कहना पड़ेगा कुठार से काष्ट छेदन करते छेद्य हो गया काष्ट छेद्य जो अवयव दो भाग हो गया अवयव संबंध वियोग कुठार से दो अवयव कर दिया अवयव संबंध का वियोग से भिन्न अवयव अवय छिद्र कुठार छेदन चलता है व्यापार का छेदन करता दो अवयव टुकड़ा करना है तो छेदन करने के बाद छेद्य अव का वियोग हो गया <coughs> अवय वियोग से अतिरिक्त उससे भिन्न कोई एक अवयव में भी छेदन के बाद दो भाग होने के बाद अवयव वियोग के बिना भिन्न अन्य कोई व्यापार छेदन रूप व्यापार एक अवय में किस अवय में चलता है ऐसा नहीं ऐसा मानना पड़ेगा जो प्रमाण से घट ज्ञान होने के बाद प्रमाण के व्यापार मानोगी घट प्रकाश करने के लिए तो छेदन के बाद दो अवयव वियोग होने के बाद भी छिद्रूप व्यापार छेदन रूप व्यापार किसे एक अवय चलता रहेगा ऐसा मानना पड़ेगा उनके मत के अनुसार यदि <coughs> कहोगे <coughs> अपने विषय में घट आदि में मीमांसा के लोग अतिशय प्राकट्य रूप उत्पन्न करता है ऐसा भी मानूंगे अपने अर्थ क्रियात्वा विशेषा जैसे यहाँ अज्ञान अपनयन के लिए एक प्रमाण क्रिया इसी प्रकार यहाँ भी दोनों संबंध है एक अष्टमी उसे संबंध को अपनयन संबंध का ना नाश करना दो भाग करना इसके लिए छिद्र भी छेद्य संयोग अपनयन अतिरिक्त अतिरिक्त अतिशय माद्यात छिदी व्यापार है इस वहाँ प्रमाण क्रिया के व्यापार है विषय अज्ञान अपनयन से अतिरिक्त यदि अतिशय कुछ भाव रूप करेगा तो छिदी व्यापार भी दोनों छेद के संयोग का अपने अपनयन संयोग विभाग उससे किसी में कुछ ऐसा नहीं करता है ना के संप्रति ना भिभाग? भिभाग कर दिया, उससे अतिरिक्त कोई विभाग नाम कोई वस्तु ही नहीं प्राकट्य प्रकाश अस्थि और जो प्राकट्य आप कहो तो ज्ञान घट में उत्पन्न होता है ज्ञान के बाद ज्ञात था वो प्रकाश रूप होगा तो ज्ञानवत न अर्थनिष्ठत्म जिस प्रकार ज्ञान अर्थ में नहीं ज्ञान अंदर है वेदांत कहेंगे अंतकरण में अन्याय में कहेंगे किंतु घटापटाद में नहीं इसी प्रकार ज्ञानतता जो प्राकट्य प्रकाश रूप होगा न अर्थनिष्ठत्म हो तो अर्थनिष्ठ नहीं होगा प्रकाशत अंदर है अर्थ में नहीं अर्थ में कोई प्रकाश नहीं अर्थ विषय का प्रकाश है न यदि प्रकाश मानेंगे अप्रकाशत यदि कहेंगे ज्ञानता कोई प्रकाश रूप नहीं है तो प्रकाश रूप नहीं तो पहले घटा प्रकाश रूप था आगे ज्ञानता की उत्पत्ति हुई वो भी अप्रकाश रूप है तो उसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा अप्रकाश रूप ज्ञानता से कोई प्रयोजन ही नहीं ऐसा करके ज्ञानता का निराकरण किया भद्रम कन्ने भी देवा भद्रम पश्चिम